माँ की बातें श्री सुरेंद्रनाथ सरकार मैं माँ के लिए वस्त्र ले गया था वह वस्त्र और एक रुपया मैंने माँ को दिया रुपया देते ही माँ ने कहा तुम्हें आर्थिक अभाव है फिर रुपया क्यों दिया सांसारिक अभाव के संबंध में तो कोई बात ही नहीं हुई लेकिन मैंने देखा कि माँ सब जानती है मैंने कहा माँ यह तो तुम्हारा ही रुपया है तुम्हें ही दिया गया है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 स्वयं उन्होंने भी अर्जुन से यह बात कही थी आहुस्वाम ऋषे सर्वे देवर सि नारदस्त था असितो देवलो व्यास स्वयं जैवा ब्रवीसी में इस स्वयं के कहने से उस बात पर विशेष जोर पड़ा है तुम्हारी बात जो मैंने सुनी है मैं उस पर विश्वास करता हूँ फिर भी यदि तुम स्वयं यह बात कहो तो फिर कोई संदेह नहीं रह जाएगा तुम्हारे ही मुँह से सुनना चाहता हूँ कि यह बात सत्य है कि नहीं माँ हाँ सत्य है इसके बाद भविष्य में किसी दिन भी मैंने माँ के स्वरूप के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया मैंने कहा माँ मैं यही चाहता हूँ जैसे मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देख रहा हूँ बातचीत कर रहा हूँ इसी तरह मैं इष्ट का दर्शन स्पर्शन और बातचीत कर सकूँ यही आशीर्वाद दो माँ हाँ ऐसा ही होगा उसके अगले दिन विदा लेते समय मैं जब श्रीशिमा को प्रणाम कर सिर उठाया तो मां की अत्यंत प्रसन्न मूर्ति और हंसी से पूर्ण मुख देखा गोलाब मां ने मुझसे कहा पूरी धाम का दर्शन करते आओ ना। मैंने कहा अब और क्या देखूं? मां के श्री चरणों में ही मेरा अनंत कोटि तीर्थ है मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरी बात सुनकर माँ ने कहा रहने दो उसे वहाँ जाने की जरूरत नहीं है द्वितीय दर्शन 1912 सौ ईस्वी मई का महीना उद्बोधन का घर इस बार श्री राजेंद्र मुखोपाध्याय की ओर मेरी सहधर्मिणी की दीक्षा हुई श्री और मेरी सहधर्मिणी की दीक्षा हुई श्रीमती राधु की अस्वस्थता के कारण कोई विशेष बातचीत नहीं हुई मेरी गर्भधारणी माँ और नानी मेरे साथ थी मेरे दो पुत्र भी मेरे साथ गए थे वे भी माँ का दर्शन स्पर्शन कर धन्य हो गए उसके बाद का दर्शन जयराम बाटी में 1913 सौ ईस्वी में श्री श्री के भतीजे भूदेव के विवाह के तीन चार दिन पहले हुआ था उस बार कोयलपाड़ा मठ पहुँच मैंने सुना कि हाल में एक भक्त द्वारिकानाथ मजुमदार ने माँ का दर्शन कर लौटते समय इसी मठ में देह त्याग किया है केशवानंद जी ने कहा माँ ने इस समय जयराम बाटी जाने को मना किया है वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है बिना वर्षा आरंभ हुए किसी को जाने नहीं दिया जाएगा मैं थोड़ा चिंतित हुआ इतनी दूर आया हूँ माँ की आज्ञा का उल्लंघन कर किस तरह जाऊँ भोजन के बाद विश्राम किया कुछ ही देर बाद माँ की कृपा से खूब वर्षा हुई अगले दिन सुबह जयराम बाटी जाकर माँ को प्रणाम किया कुशल कुशलक्षेम पूछने के बाद माँ ने कहा बेटा कल अच्छी वर्षा हुई आज थोड़ी ठंडक हो गई है उस परलोकवासी भक्त की चर्चा करते हुए माँ ने कहा साधु की जैसी मृत्यु होती है उसकी वैसी ही हुई है मैं उसे अभी भी देख रही हूँ फिर भी उसके बूढ़े पिता हैं उनके बारे में सोचकर कष्ट होता है यह कहकर माँ आंसू बहाने लगी